पृथ्वी ग्रह एक जिर का तेरहवा भाग करीब 25 करोड़ वर्ष पहले पुनः इन महाद्वीपों ने आपस में जुड़कर कर पाइंजिया नाम के अति महाद्वीप का निर्माण किया तब पिया के आसपास पास पेंथिलासा नाम का एकमात्र विश्वव्यापी महासागर था सन में दक्षिणी अफ्रीकन भू ने अलेक्जेंडर के सिद्धांत को परिशोधित किया इस परिशोधित सिद्धांत के अनुसार पति महाद्वीप दो भागों में बंटकर उत्तर में लारेशिया महाद्वीप और दक्षिण में अब गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध गोंडवाना लैंड महाद्वीप बना यह दोनों महाद्वीप तैीस महासागर द्वारा अलग थे भारतीय महाद्वीप को अपवाद मानकर समय के साथ लारेशिया उत्तरी अमेरिका यूरेशियन भूखंड और ग्रीनलैंड में टूट गया उस समय का गोंडवान लैंड हिस्सा भी टूटकर वर्तमान विश्व के दक्षिणी भूखंडो में शामिल अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका भारत अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में विभक्त हो गया आज वैज्ञानिकों ने विसरित महाद्वीपों के सिद्धांत के समर्थन में अनेक भूगर्भी तथ्यों को जमा कर लिया है करोड़ों वर्षों से चलने वाली यह परिघटना महाद्वीपी विसरण कही इस घटना में विसरण की गति प्रति वर्ष कुछ एक सेंटीमीटर तक मापी जाती है उदाहरण के लिए 25 करोड़ वर्ष पहले के समय में अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी अमेरिका और भारत के हिस्सों में हिमाच्छादन के प्रमाण मिले हैं। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले ये सभी हिस्से एक समय आपस में जुड़े हुए थे इसी प्रकार अटलांटिक से सटे अमेरिकी क्षेत्र में समान प्रकार की चट्टाने और भौगोलिक संरचना मिली है उदाहरण के लिए ब्राजील के तटीय क्षेत्र में मिलने वाली प्राचीन चट्टानों की पट्टी की पश्चिमी अफ्रीका के चट्टानों से समानता देखी गई है। इसके अलावा केवल 14.4 करोड़ से बीस करोड़ वर्ष पुराने उत्तरी अमेरिका एवं अफ्रीका की अटलांटिक रेखा के आरंभिक अवसाद यह सुझाते हैं कि उस समय के पहले यहां महासागर मौजूद नहीं थे